आपको अच्छी सेहत मुबारक। एक वक्त का किस्सा है, एक सल्तनत थी, जिस पर हुकूमत करता था एक बहुत ही मगरूर बादशाह। वो अच्छा मशविरा देने वालों की बात कभी नहीं सुनता था, पर अपने ही सन कीपन में फैसले लेता था। उसकी एक लड़की थी, जिसका नाम था तारा। वो दानिशमंद थी और मजाकिया भी, और सा� बहुत अहम काना कायदे बनाए जाते और उसकी सल्तनत की रियाया भी या तो हस्ती या पछईमान हो जाती हम्म ये गाजरें बहुत ही उम्दा हैं क्यों सच है ना तारा आह हां बहुत ही अच्छी हैं ये बहुत लजीज हैं मैं ऐलान करता हूँ कि आज के बाद सल्तनत के तमाम लोगों को बस गाजरें ही खानी होंगी क्या पर इससे सल्तनत के लोग बहुत ही नाखुश होंगे। नहीं ऐसा नहीं होगा तारा। सल्तनत के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो इस नए कायदे को पसंद करेंगे। पर एक हफ्ते के बाद बादशाह खुद रोजाना गाजरें खाते खाते तंग आ गया। गाजर का पाई, गाजर का शोरबा, गाजर, गाजर हर जगह। मैं तंग आ गया हूँ। तब तो दोनों ही सूरतों में रियाया बहुत नाख़ुश थी जिस तरह से वह हुकूमत कर रहा था अब महल में एक खादिमा रहती थी जिसका नाम था लूसिया वह दरअसल एक परी थी पर हालाँकि वह बहुत जवान दिखती थी उसकी उम्र हजार साल की थी लूसिया की एक और दोस्त थी स्पार्कल स्पाकिल एक फूलों की परी थी वह एक बहुत ही खुश रहने वाली और ज़िन्दा दिल और छोटी सी चीज़ थी जो फूलों के बीच रहती थी دونوں نے مل کر شاہی خاندان کی بہت سالوں تک نگیبانی کی تھی جوٹ ماننگ لوسیا تو میرے لیے کیا خبر لائی ہو؟ بادشاہ نے کوئی اور قائدت آمیر کیا ہے اوہ سپاکل ہمارا بادشاہ اتنا احمق ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیسے اتنے خوفناک احمقانہ قائدے بنا سکتا ہے پچھلا بادشاہ تو بہت ہی اچھا تھا ہے نا؟ ہاں وہ تھا خاص کر اس لیے کہ اسے گاجریں کتا ہی پسند نہیں تھی <laughs> वहां कौन हंस रहा है? ओ नहीं, ये तो बादशाह है। जल्दी से छिप जाओ, वो तुम्हें देख ना पाएं। आ, लूसिया, क्या तुम हंस रही थी? दिन मुबारक हो बादशाह सलामत। अब हाँ, मैं मैं हंस रही थी, क्योंकि ये बाग मुझे बहुत मसरत देता है। कैर मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये बाग मेरा है, तो कोई � कोई भी बाग इतना खूबसूरत नहीं हो सकता जितना मेरा है ओ मेरे हुजूर असल में वो फूल है अहमक बादशाह मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी हम्म वो सचमुच बहुत उम्दा खुशबू देते हैं ओछू ओ हुजूर आपको अच्छी सेहत मुबारक हो बादशाह बहुत हैरान था अच्छी सेहत मुबारक हो ये मेरे कामों हर एक को मेरी अच्छी सेहत की मुराद मांगनी चाहिए जब भी मैं चीकूं। पर मैं आह देखा तुम भी हो, हर कोई होगा क्योंकि मैं बादशाह हूँ और हर कोई बादशाह से मोहब्बत करता है। मैं ये ऐलान करता हूँ कि जब हर मर्तबा मैं चीकूं तो पूरी सल्तनत को ये कहना होगा आपको अच्छी सेहत मुबारक हो। <laughs> <laughs> हाहाह बाकल तुमने आखिर ये क्या किया? बेकर ना करो लुसिया। मैंने उस तिलस्मी गर्द में थोड़ी खोश किस्मती मिला दी है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। पूरी सल्तनत में बैगाम रसा भेजे गए और उनके आसपास लोग कट्टे हुए। सब लोग सुनें। बादशाह ने एक नए कार्य का ऐलान किया है। हर चीज जो बाद हमारे बादशाह को हो क्या गया है कहीं सिपाही तुम्हें ना सुन ले हमें वही करना है जिसका ऐलान हुआ है तो सल्तनत के लोगों ने हुक्म माना हर मर्तबा जब बादशाह छींकता घंटियां बजाई जाती और सब लोग कहते आपको अच्छी आच्छी सेहत, सेहत मुबारक हो अब इस सल्तनत में एक गरीब चरवाहा रहता था जिसका नाम था एरन वो कभी सुनी सुनाई बातों पर मुत्तफिक नहीं होता था और हमेशा उसके लिए खड़ा रहता जो सही होता या जायज। एक दिन वो अपने घर के बाहर बैठा था जब कुछ दोस्त उसकी खैरियत पूछने आए। देखो यहां बैठा है ईमानदार चरवाहा एरिन। <laughs> एरिन चलो तुम्हारी मदद करें। हमारे साथ शरीक हो जाओ। हम तुम तुम्� मैं दुनिया भर की सारी घड़ियां चुरा सकता हूँ पर कभी भी दौलतमंद महसूस नहीं कर सकता। तुम्हें हैं दौलतमंद महसूस करने की ज़रूरत नहीं। तुम उन्हें चुरा सकते हो और हमें दौलतमंद महसूस करा सकते हो। है ना? <laughs> <laughs> उसी वक्त सल्तनत की घड़ियां बजने लगीं। ओहो, लगता है बात शहने छींक दिया। आपको अच्छी सेहत मुबारक हो। आपको अच्छी सेहत मुबारक हो। हालांकि एरन वहां खड़ा रहा और कुछ नहीं कहा। उसके दोस्तों ने पहरेदारों की तरफ देखा और उसे कुहनी मारी। एरन, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुमने पहरेदारों को नहीं देखा? मुझे वो दिख रहे हैं, पर कोई वजह नहीं दिखती कि मैं हर मर्तबा क कामोश रहो एरन क्या तुम चाहते हो कि पहरेदार तुम्हें सुन ले ओह नहीं बहुत देर हो गई और जैसे ही एरन मुड़ा एक पहरेदार ने सुन लिया था जो कुछ भी उसने कहा था अब वो गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था तुम्हारी जरूरत कैसे हुई बादशाह के मुतालिक बुरा बोलने की उन लब्जों को दोहराओ जिनका � इसके साथ ही पहरेदार एरन को महल में ले गया जब बादशाह ने वो सुना जो एरन ने कहा था तो बादशाह बहुत गुस्से में आ गया तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अपने बादशाह के लिए बुरा सोचने की क्या तुम अपने हुक्मरान की परवाह नहीं करते मैं आपका बुरा नहीं चाहता बादशाह सलामत पर ईमानदारी से कहूं तो मुझे बहुत अहमकाना लगता है कि आपकी अच्छी सेहत की ख्वाहिश करता रहूं बिना आपको छींकते हुए देखकर अहमकाना تم مجھے اس سلطنت کے عظیم حکمران کو احمقانہ سمجھتے ہو تم ایک ادنے سے ابباجان ان خوبصورت پولوں کی جانب دیکھئے جو میں اوہ یہ شخص کون ہے؟ شخص نے میرے نئے قائدے کی حکم ادولی کی جررت کی ہے یہ ایک امدہ قائدہ ہے جو میں نے آج تک بنایا ہے تو میں ایک شخص ہے جو جررت کر سکتا ہے میرے والد کی قائدے کی حکم ادولی کرنے کی क्या तुम मेरे वालिद की अच्छी सेहत की ख्वाहिश नहीं रखते? ऐसा कतई नहीं शहजादी साईबा। मैंने बस ये कहा है कि मुझे बस ये अहम लगता है। ओह, ये तो बहुत ही दिलचस्प लगता है। हा, हा, हा, हा। उसी पल अचानक स्पार्कल नुमाया हुई उस फूल के नीचे जिसे तारा ने पकड़ा हुआ था। <laughs> उसने फिर से अपनी तिलस्म ग आपको अच्छी सेहत मुबारक हो क्या तुमने ये उसके लिए कहा पर मेरे लिए क्यों नहीं कहा <laughs> तुमने हंसने की जुर्रत कैसे की लेकिन लेकिन मैं तो हंसा ही नहीं बहुत हो गया तुम्हें इसकी सजा मिलेगी पहरेदारों इस आदमी को ले जाओ और इसे शेरों की मांद में फेंक दो पहरेदारों ने एरन को कंधे वहां से बचा नहीं जा सकता था और एरन को इंतजार करना पड़ा कि वो खौफनाक शेर मांद में छोड़े जाएं पर एरन बहुत फुर्तीला था उसने कुछ गोश्त के टुकड़े निकाले जो उसके झोले में थे उसने एक नींद की दवा भी निकाली और उसे गोश्त के ऊपर उठेला उसने उन्हें फिर से जमीन पर रख दिया और बड़ पर शेर ने गोश्त को सूंघ लिया था और वो जल्दी ही सारे टुकड़े खाने लगा हाँ हाँ प्यारे शेर वो सब खा लो ओ नहीं शेर गुस्से में आ गया कि किसी ने उसके डिनर में खलल डाला है उसे तभी एरन नजर आया और वो बहुत गुस्से में दहाड़ा ओ नहीं मेहरबानी करके मुझे मत खाओ नहीं नहीं नहीं और उसके साथ ही शेर गहरी नींद में सो गया और वो सुकून से पूरी रात सोया रहा और एरन नुकसान से बचा रहा फिर भी वो जाग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि शेर अचानक जाग जाए अगली सुबह पहरेदार एरन को देखने आए और वो बहुत सकते में आ गए उसे जिंदा और खुश देखकर जबकि शेर सुकून से उसके सामने सो � तुमने शेर से बचने की तरकीब कैसे निकाली और एरन ने बादशाह को वह सब बता दिया जो उसने किया था बहुत खूब अब तक तुम अपनी जान के लिए खौफ सदा हो गए होगे क्या अब तुम मेरी अच्छी सेहत की दुआ करोगे मुझे माफ करिए हुजूर आला पर मैंने जो कहा मैं उस पर अभी भी कायम हूं फिर तुम्हें जंगली सुअरों के गड्ढे में डाल दिया जाएगा पहरेदारों इसी वक्त इस कुस्ताख आदमी को ले जाओ बेचारे एरन को गड्ढे में फेंक दिया गया और जैसे ही उसने अपने आसपास देखा तो देखा कि सूअर उसकी जानिब बढ़ रहे थे और यहां भी एरन ने पूरी टी से सोचा उसने अपनी बांसुरी निकाली और उस पर बहुत ही खूबसूरत धुन बजाई कि सूअर उस पर नाचने से न ना रुकें पूरी रात वो नाचते रहे नाचते रहे سوروں کا نظارہ دیکھ کر جو اس کی دھن پر ناچ رہے تھے وہ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے اور وہ سب سنایا جو انہوں نے دیکھا تھا جب شہزادی نے ناچتے ہوئے سوروں کے بارے میں سنا تو وہ جی کھول کر ہنسنے لگی یا <laughs> <laughs> خدا اب میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے پھر اگر سزائیں تمہیں نہیں بدل سکتی تو شاید राजशाह एरन को एक दूर दराज की जगह पर ले गया और उसे एक घर दिखाया जो मुकम्मल सोने का बना था। वो इतना चमक रहा था कि एरन उससे अपनी नजरें ना हटा सका। क्या ये खूबसूरत नहीं है? ये तुम्हारा हो सकता है अगर तुम मेरी अच्छी सेहत की दुआ करो। सोने का घर? बोलो आप सेहत मंद रहे, आप सेहत चाहे आप मुझे पूरे जहान का सोना और जेवरात दे दें, मैं रिश्वत नहीं ले सकता। बादशाह पशोपेश में पड़ गया। उसे अलफ़ाज़ नहीं सूझ रहे थे कि वो क्या कहे। मुझे समझ पे नहीं आ रहा। मैं तुम्हारा दिल बदलने के सभी तरीके खत्म कर चुका हूँ। ठीक है फिर। जब तक मैं वो तरीका ढूँढ नहीं ले� एक मर्तबा जब तुम मेरी तारीफ करना सीख लोगे तो तुम यकीनन ही मेरे लिए खूबसूरत अल्फाज गाओगे एरन के लिए इस खुद पसंद बादशाह को देखना बहुत दिलचस्प था फिर भी उसने बादशाह की तजवीज कबूल की वैसे उसके सामने और कोई चारा भी नहीं था महीनों तक एरन वहां ठहरा और उसने महल में अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाया वह सबसे गुफ्तगू करता जल्दी ही सबको इल्म हो गया कि वो कितना अजीम और इंसाफ पसंद है। बादशाह ने भी एरन के तौर तरीकों पर गौर किया और जब वो बात करने लगे, बादशाह को जल्दी ही अपनी सल्तनत के मुताबिक इल्म होने लगा। क्योंकि एरन एक हलीम चरवाहा था, उसने बादशाह को लोगों की सभी दिक्कतों के बारे में बताया। मैंने क्या तुम मेरे शाही सलाहकार नहीं बन सकते और इस महल में खुशी-खुशी नहीं रह सकते मुझे यह कबूल करने में खुशियों की बादशाह सलामत और इस तरह बादशाह जल्दी ही दानिशमंद हो गया और वक्त के साथ-साथ उसके सब खुदगर्स तौर तरीके गायब होने लगे अब सल्तनत बहुत खुशहाल हो गई थी एक दिन बादशाह तब दोनों में बेईमान मोहब्बत हो गई थी। तारा मेरी अजीजा, अगर तुम एरन के साथ रहना चाहती हो, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। वो एक दानिशमंद इंसान है, और मुझे खुशी होगी तुम्हारा उसके साथ निकाह करके। शुक्रिया अप्पा, क्योंकि सच में मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगले ही दिन निकाह हुआ और हर एक ने स्पार्कल नीचे आओ इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले अब मुझे कोई नहीं देखेगा लूसिया वो इस मौसी की का लुठ उठाने में मशगूल है मेरी तरह ही <laughs> और जब वो नाच रही थी उसकी बहुत सी पिक्सी गर्द तारा और एरन पर गिरी ओह नहीं फिर से नहीं आ, आ, आ, आ, आ। उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो सब बहुत हैरान थे हमारी सेहत अच्छी रहे हमारी सेहत अच्छी रहे हमारी सेहत अच्छी रहे और उसके साथ वो खुशी खुशी हंसते रहे <laughs>